अवतार पर प्रेम होने से ही हो गया आहा गोपियों का कैसा प्रेम था यह कहकर आप गोपियों के भाव में गाना गा रहे हैं भावार्थ श्याम तुम प्राणों के प्राण हो शखी मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी उस दिन जिस समय तुम वन जा रहे थे मैं द्वार पर खड़ी थी प्रिय अच्छा होती है गोपाल बनकर तुम्हारा भार अपने सिर पर उठा लूँ श्री राम कृष्ण रास के बीच में जिस समय श्री कृष्ण छिप गए गोपिकाएं एकदम पागल बन गई एक वृक्ष ब्रिक्ष वृक्ष को देखकर कहती हैं तुम कोई तपस्वी होगे, गये श्री कृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा नहीं तो समाधिमग्न होकर क्यों खड़े हो तृणों से ढकी हुई पृथ्वी को देखकर कहती हैं हे पृथ्वी तुमने अवश्य ही उनके दर्शन किए हैं नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े हुए हैं अब अवश्य तुमने उनके स्पर्श सुख का उपभोग किया है फिर माधवी लता को देखकर कहती हैं हे माधवी मुझे माधव ला दे गोपियों का कैसा प्रेमोन्माद है जब अक्रूर आए और श्री कृष्ण तब तथा बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे तो गोपीगण रथ के पहिए पकड़कर कहने लगी जाने नहीं देंगे इतना कहकर श्री राम कृष्ण फिर गाना गा रहे हैं भावार्थ रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो